रामकृष्ण बचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अठारह सौ पचासी गुरु से उपदिष्ट कर्मों और नित्य कर्मों को छोड़ दूसरे कर्म तो बंधन के कारण है वे सन्यासी थे उन्हें कर्म की क्या आवश्यकता अपने अपने कर्मों का फल भोग जगत में निश्चित कहते हैं सब कारण पर है सभी कार्य अवलंबित फल अशुभ अशुभ कर्मों के शुभ कर्मों के हैं शुभ फल किसकी सामर्थ्य बदल दे यह नियम अटल और अविचल इस मृत्युलोक में जो भी करता है तनुकोधारण बंधन उनके अंगों का होता नैसर्गिक भूषण यह सच है किंतु परे जो गुण नाम रूप से रहता वह नित्य मुक्त आत्मा है स्वच्छंद सदैव विचरता तत्त्वमसि वही तो तुम हो यह ज्ञान करो हृदयांकित फिर क्या चिंता सन्यासी सानंद करो उद्घोषित ओम तत्सत ओम तस्सत कवितावली से उद्धृत केवल लोक शिक्षा के लिए ईश्वर ने उनसे ये सब कर्म करा लिए अब साधु या संसारी सभी सीखेंगे कि यदि वे भी कुछ दिन एकांत में गुरु के उपदेशानुसार साधना करके ईश्वर की भक्ति प्राप्त करें तो वे भी स्वामी जी की तरह निष्काम कर्म कर सकेंगे सचमुच में अनासक्त होकर दानादि सत्कर्म कर सकेंगे स्वामी जी के गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे हाथ में तेल मलकर कटहल काटने से हाथ न चिपकेगा अर्थात एकांत में साधना के बाद भक्ति प्राप्त करके ईश्वर का निर्देश पाकर लोक शिक्षा के लिए यदि संसार के काम में हाथ डाला जाए तो ईश्वर की कृपा से यथार्थ में निर्लिप्त भाव से काम किया जा सकता है स्वामी विवेकानंद के जीवन को ध्यानपूर्वक देखने से एकांत में साधना तथा लोक शिक्षा के लिए कर्म किसे कहते हैं इसका पता लगा सकता है स्वामी विवेकानंद के ये सब कर्म लोक शिक्षा के लिए थे कर्मणव ही संसिधि आस्थिताजनकादय लोकसंग्रहमेवापी सम्पस्यन कर्तमरहसी यह गीतोक्त कर्म योग बहुत ही कठिन है जनक आदि ने कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि जनक ने अपने सांसारिक जीवन के पूर्व जंगल में एकांत में बैठकर बहुत कठोर तपस्या की थी इसलिए साधुगण ज्ञान और भक्ति का पथ अवलंबन करके संसार का कोलाहल छोड़कर एकांत में ईश्वर साधना करते हैं स्वामी विवेकानंद की तरह उत्तम अधिकारी वीर पुरुष इस कर्मयोग के अधिकारी हैं वे भगवान को अनुभव करते हैं और साथ ही लोक शिक्षा के लिए ईश्वर का आदेश पाकर संसार में कर्म करते हैं इस प्रकार के महापुरुष संसार में कितने हैं ईश्वर के प्रेम में मतवाले, कामनी कांचन का दाग एक भी न लगा हो परंतु जीव सेवा के लिए व्यस्त होकर घूम रहे हैं ऐसे आचार्य कितने देखने में आते हैं स्वामी जी ने लंदन में 10 नवंबर अठारह को वेदांत के कर्म योग की व्याख्या करते हुए गीता का विवरण देते हुए कहा था और यह आश्चर्य की बात है कि इस उपदेश का केंद्र है संग्राम स्थल यही श्री कृष्ण अर्जुन को इस दर्शन का उपदेश दे रहे हैं और गीता के प्रत्येक पिष्ठ पर यही मत उज्वल रूप से प्रकाशित हैं तीव्र कर्मण्यता किंतु उसी के बीच अनंत शांत भाव इसी तत्व को कर्म रहस्य कहा गया है और इस अवस्था को पाना ही वेदांत का लक्ष्य है व्यावहारिक जीवन में वेदांत से उद्धृत भाषण में स्वामी जी ने कर्म के बीच शांत भाव की बात कही है स्वामी जी रागद्वेष से मुक्त होकर कर्म कर सकते थे यह केवल उनकी तपस्या के गुण तथा उनकी ईश्वरानुभूति के बल पर ही संभव था सिद्ध पुरुष अथवा श्रीकृष्ण की तरह अवतारी पुरुष हुए बिना यह स्थिरता तथा शांति प्राप्त नहीं होती